अभी सीजन का समय है कोई कोई बीच में कोई नया आएगा कोई संत आएगा कोई ब्रह्मचारी आएगा कोई बैठेगा जाएगा ऐसा करेगा तो जब नया आते हैं तो उनको आसन दिखाना है कहाँ खाली है जो पुराना बैठा हुआ है वो उनके जगह पर दूसरा बैठ जाए फिर इधर उधर उनको करना पड़ा अच्छा नहीं अब जो पास में बैठे हैं उनको बताना है खाली आसन बहुत है इधर भी है उधर भी है इधर गह वहां बिठाना है कोई आ सकता है ना बीच में कोई ना कोई आएगा अभी सीजन में दो चार महीना ऐसे होता अब वो कल कृष्णा वहां बैठा था वो दूसरे आके बैठ गया वो इधर आके बैठ तो ऐसे में अच्छा भी नहीं है जो इधर रह वो पहले से बैठा हुआ तो उनको एक स्थान पे बैठना चाहिए। बार बार स्थान बदलना भी ठीक नहीं होता इसलिए पास में बैठने वाले बताना यहां दूसरा है तो आप उधर बैठिए दिखाने से उनको मालूम नहीं है कहा बैठना खाली में जाके बैठ जाएंगे ऐसा होता है नहीं तो इधर भी आसन लगा सकते हैं उधर आसन लगा सकते हैं कही कई जगह कहीं भी बैठ सकते हैं। कुछ खाली आसन लाके इधर रख दें, उधर से है ना दो चार खाली आसन लाके उधर रख दें। कोई ऐसे आएगा बीच में तो इधर कहाँ खाली है वहाँ डाल के बैठ जाए इसे करना वो आज आएगा तो उनको उधर सामने बिठा दे बोल देना आप इधर बैठिए वो कृष्णा वहां बैठ रहे हैं तो आ उनको उधर अच्छा नहीं लग रहा होगा कोने पे जहां भी है वो तो दो चल दो बैठ जाए वो अपनी इच्छा है वो भी कभी कभी पहले आया था एक दो बार फिर जाता है कभी आता है कभी कुछ स्थिरता नहीं श्रुति स्मृतिपुराल करुल नमा भगवत्द शंकर लोकशंक शंकर शंकरचार्य शवं बादरायण श्य वंदे भगव गुरा मूर्ति विभागिने व्योमव्या दक्षिण मूर्त ज के ओम नमो नारायण ब्रह्मसूत्र अध्याय चतुर्थ पाद में प्रथम अधिकरण पुरुषार्थ अधिकरण शास्त्र पुरुषार्थ अलग से है कि नहीं है यही इस पर इस अधिकरण का विषय है सिद्धांति ने कहा कि मोक्षशास्त्र का वेदांत का अलग फल है प्रयोजन है इसलिए ये अलग ही स्वतंत्र फल वाला ही होना चाहिए पूर्ववादी ने कहा यह शेषवत है यानी कर्म के साथ इसके संबंध है और कर्म जो करता है वही इस उपनिषद का भी अनुसंधान करता है इसलिए कर्म का अंग होना चाहिए ऐसा कहा और उदाहरण में लिंग प्रमाण के रूप में आचार दर्शनाथ जनक कैके राजा आदि राजाएं और व्यासाद ऋषि ये सारे ग्रहस्थ थे कर्म का अनुपालन यथावत करते थे तो कर्म का अनुपालन करते हुए ही आचरण करते हुए ही इन्होंने ब्रह्म ज्ञान को भी प्राप्त किया तो यह लिंग प्रमाण है कि कर्म के साथ ही ब्रह्म ज्ञान भी होता है पूर्ववादि के अनुसार कोई विना कर्म से ब्रह्मज्ञान हुआ ऐसा नहीं दिखता यदि विना कर्म से ब्रह्मज्ञान होता तो निष्प्रयोजन आयास में ये बुद्धिमान लोक प्रवृत्त नहीं होते तारके चेद मधुविंदेदा किमर्थम पर्वज व्रजेत तो इसीलिए यहां जो सरलता से प्रयोजन सिद्ध हो सकता है तो अधिक प्रयास कोई नहीं करता है तो यही पूर्व पक्ष ने कहा लौकिक न्याय से अपने को समर्थन किया तो जो गृहस्थ होगा उसके लिए जितने कर्म विहित है गृहस्थाश्रमी होने के नाते जो कर्म विहित है उनको यथावत अनुष्ठान करना चाहिए तो उसका जब नेक अनुष्ठान करेगा तब उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा और ब्रह्मज्ञान भी प्राप्त होगा तो गृहस्थ होकर के कर्म के बिना रहने का विधान नहीं है तो यह तो निश्चित होता है कि कर्म है इसीलिए आचार दर्शनात ये दृष्टांत दिया था अब कहते हैं कि केवल लिंग प्रमाण से हम इस बात को समर्थन कर रहा ये बात नहीं है श्रुति वाक्य भी है साक्षात श्रुति वाक्य है तो उसके लिए टीका में है न केवलम विद्या या लिंगा देवा कर्मांगत्व किंतु तृतीया श्रुदेर विद्या केवल विद्या और लिंग प्रमाण से ही विद्या कर्म का अंग है यह बात नहीं है किंतु उसमें श्रुति प्रमाण भी है तृतीया श्रुति तृदिया श्रुति प्रमाण है यानी तृतीया विभक्ति की श्रुति है जो कारण में है ऐसे श्रुति प्रमाण मिलेगा आ, ये श्रुदि अनेक अनेक प्रकार से होती है जो विनियोग विधि में कहा गया द्वितीय तृतीय चतुर्थी आदि श्रुति है इनका बलाबल देकर के भी निश्चय किया जाता है तत्श्रुते उसके संबंध में श्रुति भी है यहेदु में कहा यदेव विद्य करोती श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीरवत्तरम भवती ये श्रुति है जो विद्या के साथ जिस कर्म को विद्या के साथ किया जाता है विद्या यानी श्रद्धया उपनिषदा श्रद्धा से और रहस्य ज्ञान से जिस कर्म का रहस्य जानना आवश्यक है उस रहस्य ज्ञान से विद्या के साथ जिस कर्म का अनुष्ठान होता है तदेव वीरवत्तरम भवति। वही वीर्यवत्तर होता यानी अधिक फल देने वाला होता है तो सामान्य कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो वो फल तो देता है किंतु वीर्यवत्तर फल नहीं देता तो वीर्य, यानी शक्तिपूर्वक और वीर्यवत्तर का अर्थ है उससे भी अधिक अधिक शक्तिशाली फल होता है उसको ऐसा कहा इससे यह अर्थ निकलता है कि कर्म के साथ ही विद्या का अनुष्ठान होना चाहिए तब वो श्रेष्ठ फल देता यदि विद्या कर्मशेषत्व श्रवणात् तो विद्या से कर्म विद्या के साथ कर्मशेषत्व संबंध किया ये यदेव वह विद्या तृतीय श्रुति है श्रद्धया उपनिषदा तृतीय श्रुति में ये कर्मशेषत्व का श्रवण किया मन विनियोग विधि के अंतर्गत ये तृतीया श्रुति के द्वारा कर्म का शेष बना दिया गया ऐसा दधरा जुगोदी इत्यादि में होता है न केवल आया पुरुषार्थ ये दुत्व केवल विद्या पुरुषार्थ का साधन नहीं है क्योंकि तृदीया श्रुति है विद्या या शब्द में तो ये तो किसी का अंग बताता है शेष बताता है परार्थत्व तो बताता है इसीलिए ये अलग से करने का कोई विधान नहीं अलग से करेंगे तो फल नहीं होगा इसके लिए श्रुति प्रमाण दिया आगे और भी इसके लिए प्रमाण देते हैं इतश्चन स्वतंत्रता विद्या पुरुषार्थ हेतु और ये भी एक और कारण है कि स्वतंत्र विद्या पुरुषार्थ का साधन नहीं है जब फल प्राप्त होता है फल कैसे प्राप्त होता है इस, पर, इस प्रकार चिंतन करने पर भी यह निश्चय होता है फल का विधान या इस जन्म में परजन्म में जो प, फल होता है वो कैसे प्राप्त होता है इस पर भी ये निश्चय किया जाता है इसलिए कहा कि ये और भी श्रुति है इसमें समन्वरम्भात ये शब्द श्रुदी से लिया है समन्वरंभत मिलकर के आरंभ किया जाता है यह कुछ मिल मिलकर के आरंभ किया जाता है इसको समन्वरंभ कह रहे सम अनु आ और रंभ धातु इतना उपसर्ग है इसमें समा अनु आ तो समणत समन्वरंभणम बनाया और उसके पंचमी पंचमी हेतु में पंचमी किया तो समन्वयरंभाद हो गया तो कहां यह समन्वरंभ कहा मिलकर के फल देता है और सब मिलकर के जाता है इसके आरंभ के विषय में ऐसा कहां कहा तो कहते हैं तम विद्या कर्मणी समन्वार भेदे पूर्व प्रज्ञाच ऐसे वाक्य है ब्रदारण्य उपनिषद में चतुर्थाध्याय में जहां जन्मांतर की प्राप्ति संबंध विचार है जहां जन्मा एक जन्म से दूसरा जन्म कैसा प्राप्त होता है इसके विषय में तृतीय ब्राह्मण चतुर्थाध्याय के तृतीय ब्राह्मण ज्योतिर् ब्राह्मण और शारीरिक ब्राह्मण ये दोनों में चर्चा है उस प्रसंग में ये वाक्य आया तम विद्या कर्मणि समन्वय भेदे जो अज्ञानी उपासक है कर्मी है इस लोग से परलोकी यात्रा जब करते हैं इस पांच भौतिक शरीर को परित्याग करके लोकांतर के भोग के लिए स्वर्ग आदि जाते हैं अन्य शरीर को प्राप्त करने के लिए यात्रा करते हैं लिंग शरीर के माध्यम से तब उसके साथ में विद्या कर्मणि समन्वय का विद्या और कर्म विद्या यानी उपासना है वहां पूर्व पक्षी उपासना और ब्रह्म विद्या विद्या को एक ही लेगी तो विद्या भी उसके साथ जाती है और कर्म भी उसके साथ जाता है विद्या है, विद्या और कर्म समन्वार भेद मिल करके उसके साथ जुड़ करके जाता है और आगे पूर्व प्रज्ञाचा ऐसा वाक्य है और पूर्व कृत वासनाएं भी जाती है इसीलिए इस जन्म में या कोई भी जन्म में आते समय कुछ पूर्व कृतक वासना भी हमारे साथ में आती है और उस वासना के अनुकूल जीवन जीवन का चयन होता है, है, और जीवन जहां जिस प्रकार होना है वो सब वासना के अनुकूल निश्चय होता है जैसा कर्म आया उसी प्रकार वैसा स्थान पे जन्म लेगा और वैसे वैसे कार्यों को करने के लिए अवसर भी प्राप्त होते रहे उसके बाद अपने स्वेच्छा से वो कर्म भी करता रहेगा नया कर्म भी आरंभ करेगा पुरुषार्थ भी करेगा किंतु शरीर यात्रा के समय में ये तीन साथ में रहते हैं कहा विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा विद्या यानी उपासना आदि जो किया हो ध्यान जप साधन जो भी अनुष्ठान किया वो भी रहेगा और संस्कार रूप में रहेगा ये सब और कर्म भी रहेगा जो कर्म किया है वो भी रहेगा फिर पूर्व वासनाएं भी रहेंगी तीन रहेंगे ऐसा कहा पूर्व पक्षी के अनुकूल ये विद्या कर्म दोनों साथ में मिल गया इसके लिए कह रहे इति च विद्या कर्मणों फलारंभे सहकारित्व दर्शना न स्वातंत्र विद्या विद्या और कर्म इन दोनों का फलारंभ के विषय में सहकारित्व दर्शना सहकारित्व मान साथ, साथ जाना यह देखा गया दोनों साथ साथ जाता ऐसा देखा गया तो सहकारित्व दर्शना सहकारित्व देखा गया न स्वातंत्र विद्या इससे क्या निश्चय होता है कि विद्या में स्वतंत्रता नहीं यानी स्वतंत्र फल देने के लिए कहा नहीं यहां तो विद्या कर्म दोनों साथ में मिलकर जाता है केवल विद्या से फल होता है ऐसा तो कहा न अब यह भी एक लक्षण है ये भी एक सूचना है कि हमें विद्या और कर्म को दोनों को साथ में ही लेना चाहिए ऐसा सहकारित्व तो भी देखा गया स्वातंत्र न स्वातंत्र विद्या और भी हेतु देते हैं आगे तद्वदो विधानाद।, तद्वदो, विधानाद। तद्वदो विधानाद और जो ब्रह्मचारी वेद अध्ययन करता है गुरुकुल में उसके बाद में अध्ययन के साथ में उपासना आदि सबका अध्ययन करता है और सब अध्ययन करने के बाद विद्वान बन जाता है और विद्वान बनने के बाद जाकर के गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ बनता है फिर गृहस्थ जीवन करता है और बाद में जो भी आगे करता है ऐसा कहा अब यहां जो गुरुकुल में अध्ययन किया है उन्होंने वेद वेदांत सबका अध्ययन किया वो मैंने विद्या कर्म भी हो गया विद्या भी हो गई सब कुछ हो गया और होने के बाद में उपनिषद कहता है कि उसके बाद में उनको गुरु आश्रम छोड़ करके गुरु को दक्षिणा आदि समर्पण करके नमस्कार करके फिर गुरु आश्रम से वो गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए ऐसा कहा तो गृहस्थ आश्रम में कौन जाना चाहिए कर्म के लिए अब तो केवल श्रवण किया कर्म कुछ नहीं किया विद्यार्थी जीवन में श्रवण किया अध्ययन हो गया अब अध्ययन जो हुआ है उसका कार्य करना उसका प्रयोग करना वो प्रयोग करके जीवन में उसको अभ्यास करना है यज्ञ करना है दान करना है और श्राद्ध करना है सारे कर्म करना है उसका कैसे करना है ये सब सीखा उपासना भी करनी है ब्रह्मज्ञान भी प्राप्त करना है मोक्ष भी सब कुछ करना है तो इसके लिए ऐसा कहा गया है इसका क्या अर्थ है कि केवल विद्या से प्राप्त नहीं होगा विद्या होने के बाद में कर्म करना पड़ेगा यही तो दिखता नहीं तो बाद में गृहस्थ आश्रम में क्यों जाए केवल विद्या से हो जाता है तो फिर ग्रस्ताश्रम में नहीं जाते में जाने का अर्थ है कर्म करने के लिए जाता है में तो इसी के लिए जाते हैं। तो वेद ज्ञान वाले जो विद्यार्थी है जो अभी अनुचान हो गया समा माने उनका अपने जो जीवन में अध्ययन का समावर्तन हो गया तो अध्ययन के समावर्तन होने के बाद जो समावर्ती अनुचान ब्रह्मचारी है अध्ययन होने के बाद में तद उसका ही विधान किया यानी कर्म का विधान किया आगे तो कहा आया ये तो स्पष्ट रूप से कई जगह आया एक तो छांदोग्य में भी है और तैत्तरी में भी है सब जगह है आ, वेदम अनुच्छाधे वासन अनुशास्त्री आदिवाक्य आता है शिक्षावली में तो उसमें भी यही कहा, तो यहां भी यही कहा कि आचार्य कुला वेदमाधित आचार्य कुल से वेद का अध्ययन करने के बाद अधित्य अधित्य मन अधिगमन करने के बाद में ये अध्ययन के अर्थ में धादु है आचार्या आचार्य कुलात आचार्य कुल से वेद का अध्ययन करने के बाद फिर यथाविधानम विधान के अनुसार जैसे आचार्य से अध्ययन करने के बाद में गुरु के दक्षिणा देना चाहिए गुरु जो आदेश देगा वो उसका पालन करना चाहिए इत्यादि होता है वो यथा विधानम होगा तभी वो विद्या सार्थक होती है वो प्राप्त किया फिर चला गया तो ऐसा होगा नहीं विद्या से कोई प्रयोजन नहीं होगा तो गुरु का अनुसरण करते हुए गुरु जो उपदेश देंगे उसके अनुसार जीवन चलाते हुए यथा विधानम गुरोह कर्म अधिशेषेण अभिसमृत्य तो गुरु के वहां रह करके जो भी कर्म करना है उसको सब करने के बाद में अधिशेषण समावृत्या गुरु ने जो जो का सेवा करने के लिए कहा वो सब सेवा किया सेवा करते हुए अध्ययन भी किया और अध्ययन करने के बाद में फिर वहां से समावृत्या समावर्तन हो गया पूरा हो गया तो कर्म अधिशेषेण अभिसमावृत्या समावर्तन हो गया कुडुंबे शुचे स्वाध्याय अधियान और बाद में फिर कुडुंब में जाएंगे मतलब विवाह करेंगे कुटुंब कर तो विवाह हो तो परिवार में जाएंगे परिवार में विवाह करके सुचौ देश है एक शुद्ध देश मान अच्छा देश जहां धार्मिक लोग रहता हो धर्म कार्य चलता हो और अच्छा राजा हो इस प्रकार के लक्षण बताए देश का लक्षण कैसा होना चाहिए ऐसा बताया तो अब राजा ठीक नहीं है आपको कोई धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है वहां रह करके आप कुछ नहीं कर सकते इसलिए सुचौ देशे का शुद्ध स्थान में सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निर्भद्र ऐसा लक्षण कहा वो राजा सुराज्य होना चाहिए अच्छा राजा होना चाहिए और धार्मिक देश होना चाहिए सुभिक्ष होना चाहिए खाने पीने के सामान बहुत मिले ऐसा नहीं कि जहां कुछ नहीं मिलता वहां जाके रहा फिर लोगों को परेशानी हो जाएगा ऐसा नहीं होना चाहिए सुभिक्षे जहा अच्छी मिली और धार्मिक देश निरुपद्रवे कोई उपद्रवकारी भी नहीं होना चाहिए आप कोई साधन भजन धार्मिक अनुष्ठान करेंगे उपद्रव हो गया फिर वो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे पत्थरबाजी होता है कुछ होता है हल्ला होता है या कुछ भी होता है ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे देश में रहने के लिए कहा तब होता है साधन नहीं तो उसके बारे में चिंता करते हुए सब कुछ हो जाएगा इसीलिए स्वाध्यायम अधीयान स्वाध्याय का अध्ययन करता हुआ अपने जीवन को बिताने के लिए कहा ठीक है स्वाध्याय अधीयान अहिंसन अन्यत्र अन्यत्रीर्थेभ्या इत्यादि आगे है इसकी वाक्य का तो किसी प्राणी को हिंसा नहीं करते हुए अपने जीवन बिताने के लिए जो नियम बताए सब कहा उद्देश्य तो इतम जातीय का श्रुति समस्त वेदार्थ विज्ञानवतः कर्माधिकारम दर्शन समस्त वेदार्थ का ज्ञान जिसको हो गया उसके लिए कर्म कहा है यानी पहले वेदाध्ययन हो गया ना वेदमाधित वेदाध्ययन हो गया तो वेद का अध्ययन के साथ वेदांत का भी अध्ययन हो गया विद्या का भी हो सब कुछ हो गया होने के बाद में इनको यह कहा गया इसका अर्थ यह है कि कर्माधिकारम दर्शेगी वही कर्म में अधिकारी होता है ये सब ज्ञान होने के बाद तस्माद अभी न विज्ञान से स्वातंत्रेण इस कारण से भी केवल विज्ञान केवल उपासना स्वतंत्र फलदायक नहीं है ननु अत्र मात्र इति से श्रूयते न अर्थ विज्ञान एक देशी पूछता है यहां तो आचार्य गुलाद वेदीत्य इतना ही तो कहा केवल अध्ययन करने के लिए कहा और वेद का अध्ययन कर रहे हैं वेद का श्रवण करने के लिए कहा न अर्थविज्ञानम अर्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं कहा अर्थ ज्ञान भी उसके साथ हो जाए। अध्ययन का मतलब वो याद किया अध्ययन का अर्थ होता है याद करना होता है वो वेद मंत्रों को पढ़ा पढ़ने के बाद सब याद कर लिया कंठस्थ कर लिया और फिर जो है उच्चारण करके वेद मंत्रों का पाठ करता है लेकिन अर्थ ज्ञान नहीं हुआ व्याकरण आदि निरुक्ता आदि का अध्ययन करके वेद का अर्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ऐसा नहीं हुआ ऐसा तो नहीं कहा इसका मतलब केवल वो अध्ययन ही किया था अब जो उपासना आदि के लिए जो अर्थ ज्ञान की आवश्यकता है वो उसके पास नहीं है इसलिए उसको कुंभ में भेज दिया ये हो सकता है ऐसा एक बीच में पूछता है पूर्व पक्ष का अभिप्राय जानने के बोलता है नया सदोषा ऐसा नहीं होता है यह अध्ययन का मतलब केवल रट रट करके अध्ययन नहीं है फिर क्या है दृष्टार्थत्वाद वेदाध्यनम अर्थावबोध पर्यतम ये निरुक्त आदि में यह निर्णय किया गया कि वेद का अध्ययन है ना वो दृष्टार्थत्वाद ये दृष्ट प्रयोजन वाला वेद का अध्ययन करेंगे तो एक प्रयोजन आपको यहां सिद्ध होगा किसी लोग में सिद्ध होगा दृष्ट प्रयोजन वाला क्या है अर्थावबोधनम अर्थ का ध्यान होगा तो पहले उच्चारण करेंगे बाद में शनि शनि उसको उसका अर्थ बोध होता रहेगा और अंत में जाकर के उसका अर्थ ज्ञान होता है इसलिए अर्थाव पर्यंत वेद का अध्ययन करना ही वेदाध्ययन माना जाता है केवल सुना इतने से वेदाध्ययन नहीं होता अर्थ ज्ञान पर्यंत करना पड़ेगा इसलिए वेदाध्यन अर्थावबोध पर्यंत विधि स्थितम ऐसा है यानी निरुक्त आदि में यह निर्णय किया गया इसीलिए यह अध्ययन विधि जो है स्वाध्याय अध्ययधव्य तो स्वाध्यायो अध्यय जो का, तो स्वाध्याय का अध्ययन करना इसका अर्थ है कि अर्थावबोध के साथ करना तो उससे अर्थ निकलता है कि उसको सारा ज्ञान हो गया और होने के बाद में कर्म करने के लिए कहा है ऐसा कहा इसकी ठीक है नीचे आचार्य इत्यादि से कहा तस्य कुलम गृहम आचार्य से आचार्य का कुल का अर्थ ये आचार्य का ग्रह होता है घर होता है पहले आचार्य के घर में ही रह करके अध्ययन करते थे आचार्य के साथ रहना जैसे घर छोड़ करके फिर आचार्य गुरुकुल तो कुल में जाकर गुरुकुल में रहेगा और उसमें जैसा घर में होते वैसे ही रहना वहना और सेवा करना फिर अध्ययन भी होता है ऐसा होता है सब मिलकर के वहां रह करके अध्ययन करते थे इसलिए कुल नाम है तस् hmm. कुलम गृह उपनयन कृत्वा तत्प्राप्त न गुरो शुश्रूषा रूपम कर्म विधाय ये क्या करना है वहां जाके पहले तो उपनयन करना है उपनयन करने के बाद तत्प्राप्त अनंतर उपनयन की प्राप्ति हो गई और वेदा वेदारंभक संस्कार हो गया उसके बाद में गुरो हो शुश्रूषा रूपम करना वहां क्या करमा करना है गुरु की शुश्रूषा रूप करना आश्रम में रहेगा गुरुकुल में रहेगा तो गुरुकुल में सेवा अधिकार गुरु की सेवा अधिकार्य करना यही उस विद्यार्थी का ब्रह्मचारी का कर्तव्य होता है तो गुरु शुश्रूषा रूपम करना विथाया वो करने के बाद अधिशेषण उससे जो बचा हुआ समय है यह अध्ययन के लिए मुख्य समय नहीं है मुख्य समय तो सेवा के लिए सेवा करते रहना है और बीच में जो समय बचेगा और बीच में जो गैप मिलेगा कहीं तो वो अधिशिष्ट समय जो होगा उस अधिशिष्ट समय में यथाविधान जैसे विधान है जैसा करने के लिए कहा गया है तो पाणित्व कैसे कैसे करने के लिए कहा वो आम विधान ये है पवित्र बाणी होना पवित्र होकर के स्नान आदि करके, करके पवित्र बाणी होकर के प्रांग आदि विधान और उत्तर दिशा यानी पूर्व दिशा के ओर बैठ करके कैसा बैठना आसन में बैठना क्या करना इत्यादि सब जो भी कहा है वहां अध्ययन का स्वाध्याय का नियम उन सबको पालन करता हुआ उन विधानों को अनधिक्रम्य उन विधानों को अधिक्रमण नहीं करते हो नहीं करते हुए वेदम अध्य वेद का अध्ययन करना चाहिए और आनंदरम और उसके बाद में अभी जब वेदाध्ययन हो गया वेदाध्ययन होने के बाद में गुरु जी कहेगा अब आपका अध्ययन हो गया अब आप जा सकते हैं समावर्तन कर सकते हैं ऐसा बोलेंगे तो फिर ग्रेजुएशन हो जाएगा समावर्तन हो जाएगा उसको समावर्तन करके घर भेजेंगे समावर्तन करके इधर उधर तो घूमना नहीं तो एक व्रत समाप्त हो गया तो दूसरा व्रत धारण करना होता पहले ब्रह्मचर्य व्रत समाप्त हो गया अब वो गृहस्थ का व्रत धारण करेगा बीच में ऐसा नहीं घूमना चाहिए ऐसा फिर वो कोई जो है नौकरी आदि के लिए राजा के पास जाएगा राजा के पास जाएगा हम अभी गृहस्थ में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें पैसा चाहिए ऐसा आप कुछ नौकरी दे, दे दीजिए बोलेगे तो उसके पास नौकरी जैसे सरकार नौकरी के लिए जाते ऐसा कर नौकरी दे, दे देंगे उसके बाद विवाह करेंगे ऐसा क्योंकि जब तक ब्रह्मचर्य में है गुरुकुल में है तब तक वो धनार्जन नहीं करता कोई कमाने का काम नहीं करता जो भी उधर भोजन आदि मिलेगा उसी से काम करता है फिर कोई व्यवसाय आदि कुछ भी नहीं करेगा उसके बाद ही करेगा जो भी करेगा समावर्तन के बाद करेगा तो जब राजा आदि सरकार आदि के पास जाएंगे तो पूछेंगे कि आपका समावर्तन हो गया क्या तो समावर्तन हो गया तो अनुचान हो गया तब तो आपको फिर पूछेंगे परीक्षा करेंगे इंटरव्यू लेंगे उसके बाद नौकरी दे दे जैसा आजकल होता, होता है ऐसा ही होता है ऐसे ही होते थे भाई वो उस समय कोई सर्टिफिकेट नहीं होता था सर्टिफिकेट लिखने का कोई ये नहीं था वो खाली पूछते थे कि आपको कौन से गुरु से अध्ययन किया क्योंकि पहले तो झूठ तो कोई बोलता नहीं था वो जो भी बोले सच बोलेगा अब आजकल झूठ बोलने लग गया इसलिए सर्टिफिकेट की जरूरत है सर्टिफिकेट किसके लिए चाहिए आप अध्ययन किया है इसके लिए प्रमाण पत्र अब वो नए अध्ययन किए हुए प्रमाण पत्र मांग लेते आजकल तो ऐसा हो रहा है ना प्रमाण पत्र तो पैसा देकर के खरीदता अध्ययन करके नहीं तो ऐसे में वो उसका प्रमाण पत्र का क्या मतलब है अयोग्य है और अयोग्य को आपने नौकरी दे दिया कोई अधिकारी बना दिया अब वो क्या, क्या क्या जो डॉक्टर है अब वो कुछ डॉक्टरी फड़ा नहीं वो मेडिकल कॉलेज में कोई प्रैक्टिस ऐसा कुछ किया नहीं इधर उधर गोलमाल करके और डॉक्टर बन गया तो उसको फिर आप डॉक्टर बना दिया तो क्या होगा मरीजों का क्या हो जाएगा कुछ का कुछ कर देगा और सर्टिफिकेट हो गया तो आप उनके ऊपर केस भी नहीं लगा सकते वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट है ना उनके पास अब वो डॉक्टर तो कोई किसी को मार भी सकता है उसकी गलती हो गया करके कुछ नहीं कर सकता ऐसी परिस्थिति है इसीलिए ऐसा नहीं होता था पहले आपने अध्ययन किया तो भला है अब अध्ययन मतलब गुरुकुल के पास जाकर के रहा खाली इतना से होगा नहीं काम तो उसमें अध्ययन पक्का होना चाहिए उसकी परीक्षा करेंगे आपकी योग्यता को देखेंगे योग्यता के परीक्षा करने के बाद में हो जाता है तो कौन सा गुरुगुल से कौन से गुरु से अध्ययन किया ये वहां जाके बोलेगा हमने ऐसे गुरुगुल में इतना साल ये सब यहाँ तक अध्ययन किया वो बोलेगा कि जैसा वो कहानी आता है ना श्वेत केतु वहां जाता है ऐसे ऐसे अनेक राजा कुमार ऋषि कुमारों की कथा है तो उसी से यही मालूम होता है कि वहां जाकर के बता दिया बताने के बाद में जो कुछ होगा वो हो हो हो हो हो करेगा तो ये सब जो है ना समावर्तन के बाद होता है और समावर्तन तभी करता है अब गुरु को तृप्ति हो जाएगी ये इसका अध्ययन ठीक है ये समाज में जाकर के अभी काम करने लायक है ऐसा जब उनको लगेगा तभी समावर्तन होता था नहीं तो वहीं रखते थे फिर और अध्ययन करने के लिए बोलते थे समावर्तन के योग्य समझेंगे सभी समावर्तन करता था ये सब व्यवस्था पहले थी आजकल ऐसा नहीं है आप पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोर्स पूरा हो गया सर्टिफिकेट मिलेगा फिर हाथ ऊपर करके चले जाओ बस अब वो आया नहीं आया कुछ नहीं देखना है इसके लिए परीक्षा तो करते हैं अब परीक्षा में भी कैसे पास हो जाता है परीक्षा करने के बाद भी वो नहीं रहता तो योग्यता एक अलग चीज होती है आपके विद्वत्ता ज्ञान एक अलग चीज है जो जिसको ज्ञान है सबको योग्यता होनी चाहिए ऐसा भी नहीं होता अब जो योग्य होगा तो ज्ञान नहीं भी होता है कम ज्ञान से भी योग्य हो जाता है तो वो तो बहुत ऊर्जी स्थिति में पहुंच जाता है ज्यादा ज्ञान है लेकिन योग्य नहीं है उसका प्रयोग करना नहीं आता है ज्ञान तो है लेकिन कुछ नहीं आता है तो फिर वो कुछ प्रयोजन भी नहीं होता ये सब समावर्तन के अंतर्गत आ गया कि इस प्रकार समावर्तन करने के बाद व्रत विसर्गम ये व्रत का त्याग करके व्रत का त्याग त्या ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग किया अब ब्रह्मचर्य आश्रम में जो जो नियम करता था वो बदल दिया उसका त्याग करके दारान आहृत्य फिर दारान मान पत्नी को स्वीकार करके विवाह करके कुटुंबे गारहस्थ्ये स्थित कुटुंब में यानी गारहस्थ्य में जाकर के स्थित हो जाता है पत्नी का विवाह करके वहां स्थित हो जाए तो सुचौ देशे स्वाध्याय अयन कुरन और सुज देश में शुद्ध स्थान में स्वाध्याय का अध्ययन करता हुआ कर्मांद्राणि विहितानि यथाशक्ति कुरवाणो ब्रह्म लोकम और यथाशक्ति कर्मों का आचरण करता हुआ आ, शक्ति उपासना आदि जो भी कुछ करना करता हुआ अंत में ब्रह्म लोगों को प्राप्त करता है ये वहां है। तो अध्ययन शब्द अब अध्ययन शब्द का अर्थ अध्ययन करना या अध्ययन करना मतलब स्मरण करना ये अधि अध्ययन का अर्थ ही स्मरण होता है तो स्मरण किया हुआ है और स्मरण करने के बाद में हो गया उसका ऐसा जब बोला तो उतना अर्थ ज्ञान की आवश्यकता नहीं कहने पर उसके उत्तर में कहते ऐसी बात नहीं अध्ययन विधेर अवघात आदि विधिवत दृष्टार्थत्व यह जो अध्ययन विधि है स्वाध्याय जो विधि है ये इसका अर्थ है जब तक अर्थ ज्ञान पूरा नहीं होता तब तक अध्ययन करना ऐसा जैसे व्रीहीन अवहंती चावल को कूटना है चावल को कूटना कब तक है जब तक वो भूसा अलग नहीं होता चावल बाहर नहीं निकलता तब तक कूटना है अब कोई चीज आप पीसते हैं पीसने के लिए कितने बार कूटना चाहिए पांच बार करने से पीस ऐसा नहीं हो जब तक वो पिसा नहीं है तब तक पीसते रहना है तो ऐसा ही इसका भी अर्थ है अध्ययन का अर्थ जब तक अर्थ ज्ञान पूरा नहीं होता तब तक करते रहना चाहिए तो बीच में नहीं जोड़ना चाहिए बीच में जोड़े तो प्रयोजन इसलिए अध्ययन कब तक करना है इसका निश्चय कोई समय का निश्चय नहीं है वो अर्थज्ञान पर्यंत निश्चय है ब्रह्मज्ञान कब तक करना है जब तक ब्रह्मज्ञान नहीं होगा तब तक करना है अभी ये अभी भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है अनेक जन्म के बाद भी हो सकता है वो कोई निश्चय नहीं है कोई इस क्षण में भी हो सकता है इसीलिए ये अवघात विधि के समान है अर्थावबोधाधो व्यापारो अस्थि प्रथमे तंत्र समर्थित कहा कि अर्थज्ञान पर्यंत ही अध्ययन व्यापार अध्ययन की क्रिया चलेगी ये प्रथम तंत्र में यानी मीमांसा शास्त्र में ही यह निश्चय किया गया निरुक्तकारादि ने भी इसका निश्चय किया और ऋग्वेद भाष्य है सायणाचार्य के ऋग्वेद भाष्य सारे वेदों का सामवेद छोड़कर के बाकी का भाष्य लिखा है सायणाचार्य ने तो उन भाष्यों में भी पहले यह कहा ऋग्वेद भाष्य के एक, एक भूमिका है सारायण आचार्य की भूमिका वो यही वही एक अलग ग्रंथ है उसमें उन्होंने विस्तार से इसके बारे में चर्चा की कि वेद का अध्ययन करने के पहले आ, क्या करना चाहिए और अध्ययन करने के बाद क्या करना चाहिए अर्थत ज्ञान क्यों चाहिए और किस प्रकार अध्ययन करना है और जो केवल अध्ययन करते हैं अर्थत ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं उनके बारे में बहुत कुछ वहा सारा नियम बताया तो अभी उसका अलग उसको अलग करके पुस्तक रूप से छपा रहे छपाया वो अंग्रेजी आदि में भी उसका अनुवाद भी प्राप्त होता है ऋग्वेद भूमिका साय आचार्य बहुत सुंदर ग्रंथ है वेद का सब ज्ञान होता है इसी प्रकार अधर्व की भी भूमिका है लेकिन वो इतनी बड़े लंबी नहीं है सबसे लंबे भूमिका ये है ऋग्वेद भूमिका ऋग्वेद सायन भाष्य के लिए ऋग्वेद वेद के अंदर जो है उसमें एक अवतरण दिया इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने उसी का उसमें यह सब बता दिया स्थापित किया कि क्यों करना चाहिए जो जैसे व्यवस्था हो रहा है तो इसमें सभी ब्रह्मचारी का मेधा बुद्धि इच्छा सभी एक ही जैसे रहेगा तभी हो सकता है ना क्योंकि किसी का मेधा कम हो सकता है किसी काम ऐसा नहीं है ऐसा तो हो ही नहीं सकता वो कौन कहा कि सबका बराबर एक जैसा होना चाहिए तो आ, किसी का अगर ज्यादा देन उनको तो चाहिए करने के लिए तो वो ज्यादा देर रहेगा लेकिन उनका ऐसे ही चाहे वो गिरस्तार से निकालना चाहे तो वो नहीं छोड़ेगा तो कैसे हाँ वही है वो तो गुरु का अधीन है अब जब गुरु का अधीन मतलब आप जैसा अभी आप ये जो आप यूनिवर्सिटी में कॉलेज में कहीं पढ़ने गया कोई कोर्स किया बीच में छोड़ दिया तो आपको कुछ मिलेगा क्या सर्टिफिकेट नहीं मिलता बीच में छोड़ देवा आपकी इच्छा है अब चले गया तो क्या करेंगे वो तो गुरु उसके लिए आशीर्वाद नहीं देंगे और गुरु की इच्छा से जाना पड़ेगा वहां गुरु ही प्रमाण होता है जो गुरु निश्चय करेगा कि अभी हो गया ठीक है आप करो तो ऐसा माना अब जब गुरु को मान करके गया तो ऐसे करना पड़ेगा अब मेधा आपकी क्या है कितने हैं वो तो उसी हिसाब से आप ग्रहण करेंगे अब नहीं ग्रहण किया तो और ग्रहण करने का प्रयास करो और लंबा रहेगा ऐसा होता है अभी उपरिषदों में आया ना कई जगह उपकौशल के विषय में ऐसा आया कई जगह आया ऐसा तो गुरु गु, गुरु समावर्तन नहीं किया तो अन्य को समावर्तन कर दिया इनको नहीं किया अब इनके अंदर कोई दोष रह गया उसको ठीक करने के लिए वहां रहने के लिए बोला हो ऐसा होता है कोई कोई अपने जीवन भरी रहता है वहां तो इसलिए ऐसा वो सिस्टम अलग है अब ये तो सार्वजनिक रूप से आपको तीन साल पढ़ने के बाद में कोर्स पूरा हो गया वो करके सर्टिफिकेट दे दिया वो बात अलग है वो तो व्यवस्था में ऐसे बना रखा है उन्होंने किंतु उस समय सब गुरु के अधीन है इसके मतलब गुरु नाराज हो गया समझ लो वो समावर्तन नहीं करता है तो फिर आप फंस जाएंगे इसलिए गुरु नाराज नहीं होना चाहिए ये भी वहां रहेगा अब वो भी हो सकता है गुरु नाराज होकर के पहले ही आपको भेज दिया तुम हमारे लायक नहीं जाओ बोल दिया वो भी हो सकता तो गुरु के अधीन होता था जो भी वहां जो गुरुकुल होंगे वो उसमें जो आचार्य मुख्य होंगे उनके अधीन होता था वो सब तो इसमें बहुत फायदा भी है क्योंकि वो पढ़ाते हुए उनको विद्यार्थी का स्वभाव और मेधा शक्ति सब गुण दुर्गुण सब मालूम होगा ना कि इसके पास ये ये कमी है ऐसा करता है वो दिन समय पर कोई काम नहीं करता है वो सोता है फिर ये करता है वैसे सब सारे चीजें मालूम हो जाएंगी तो उस हिसाब से वो निर्णय करेगा स्वार्थ भाव से करेगा कि इसके लिए हित ये है ऐसा करके तो उससे बहुत फायदा होता है विद्यार्थियों को फायदा ही होगा उससे और बाकी तो रागव देशादी आ गया तो फिर उनके गुरुत्व उस प्रकार नहीं हो पाएगा तो रागव देशादी तो नहीं होना चाहिए उसके बिना तो करते हैं ऐसा ही तो किया जितने भी हमारे गुरुकुल में देखते हो तो उतना ही किया था अब कौरव पांडव द्रोणाचार्य के पास अध्ययन करने के जबकि कौरवों की संख्या भी ज्यादा थी और राजा भी उन्हीं के थे फिर भी पांडवों के लिए बहुत कुछ किया द्रोणाचार्य ने और सबसे उत्तम रूप से अर्जुन को चुना तो सब लोग ईर्षा करते थे होना क्या तो वो योग्य है अब वो उसमें भेदभाव नहीं करता तभी वो उनको गुरु माना जाता है ये तो सामान्य नियम है अभी आज आज आजकल भी ऐसा ही है कोई भेदभाव करेगा तो उनको कौन मानता है नहीं मानता अब जैसा जैसा योग्य है वैसा वैसा करेगा और योग्य नहीं है तो आप अपने को योग्य बनाओ इससे अलावा और कोई क्या हो सकता है आप योग्य नहीं है आप समझते हैं तो अपने को योग्य बनाने की तैयारी करो ये ये विधान था इसलिए पूरा गुरु का अधीन था राजा का या और किसी का कोई विद्यालय में गुरुकुल में कोई हाथ नहीं था अब गुरु जो करना चाहते कर सकते हैं, विद्यालय चलाना चाहते चला सकते बंद करना चाहते बंद कर सकते हैं कुछ भी कर सकते तो ऐसा था इसीलिए वो आ, इस प्रकार समावर्तन करने के बाद में कर्म करने के लिए उनको भेज दिया यही तो होगा वो सारा ज्ञान हो गया उसके बाद उनको कर्म करने के लिए भेज दिया इसे ये भी विधान देखा गया है ये पक्ष ने कहा विद्या स्वतंत्र विद्यार्थ इस कारण से भी विद्या स्वतंत्र पुरुषार्थ का साधन नहीं है बार बार यही कहता है क्यों अभी नियम बता रहे ये तो यहां तक तो सामान्य बोला था अब कुलते कर्म करना ही चाहिए ऐसा नियम बताया अब वो नियम का भंग कैसे करेंगे तो नियमाचमा कुरेह कर्माणी जिजि कर्माणि छदुम सवं तो ये नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्य नरे ऐसा ईसावास्य का प्रसिद्ध मंत्र है कुरवन एवं इर्माणी कर्माणी कुरवन नेवा इस भूलोक में इस धरती में जन्म लिया हुआ जो मनुष्य है इस मनुष्य शरीर में अथवा इस धरती में कर्म करता हुआ ही और उसमें कुछ नहीं कुर्वन नेवा ऐसा कहा निश्चित रूप से कर्म करता रहना रहें कर्म करता हुआ ही कब तक करना चाहिए बोलता जिजी विषे छतुम समाहा सौ साल तक कर्म करता हुआ ही जीने की इच्छा करे सौ साल समाह मन संवत् सौ साल तक मतलब सा, सामान्य जीवन सौ साल तक होता है और सौ साल तक तो वो करना ही है तो जिजी जी विषे जीवी तुम इच्छे समाहा सौ साल तक वही करना चाहिए नियम बना दिया अब उसमें छोड़ने का कहा चांस है छोड़ने का कुछ नहीं तो क्यों ऐसा कहा कहते हैं एवं तोई तो अभिमानिनी ऐसा अर्थ किया भाष्यकार इस प्रकार से तुम जो कर्माभिमानी हो देहाभिमानी हो अज्ञानी हो ऐसे तुम में नान्यथो अन्यथो अथोस्ति न कर्म लिप्य देनरे। कर्म का लेप यानी पाप का लेप पाप का लेप तुम में ना हो इसके लिए इस मार्ग से कर्म करते रहने से अलावा और कोई रास्ता नहीं है ऐसा का यानी के आप में पाप ना हो आप शुद्ध बनना चाहते हो अंधकरण को शुद्ध करना चाहते हो तो आपको निश्चित रूप से कर्म करता ही रहना पड़ेगा नान्यदो अन्य अन्य कोई मार्ग नहीं है इससे भिन्न कोई मार्ग नहीं इसलिए दो नकार है ना अन्य इतो अस्थि इस मार्ग से भिन्न कोई मार्गान्तर नहीं है किसके लिए न कर्म लिप्य नरे जो तुम नरे है ना नरे अभिमानी है तो अपने को मनुष्य मानता है तो जो मनुष्य मानने वाले मनुष्य मात्र के लिए यह कर्तव्य हो जाएगा कि अब जीवन भर कर्म का अनुष्ठान व्रत का अनुष्ठान करते रहे और कोई उसको छोड़ने की इच्छा ना करे ऐसा हो तो उसके अंदर कोई पाप नहीं आएगा कलंक नहीं आएगा सब कलंक पाप से मुक्त हो जाए ऐसा ईशावासी का दूसरा मंदिर ने कहा अब इससे देखो कितना कटर नियम बनाया और जब तक जिये तब तक कर्म करते रहे इसके लिए और भी प्रमाण है ए तद वी जरा मृत्यम सत्रम यद अग्निहोत्र जरा वस्माद मुच्य कहा यह जो अग्निहोत्र है ना नित्य कर्म अग्निहोत्र माने नित्य कर्म है जिस जिसका जो नित्य कर्म अग्निहोत्र ग्रस्तों के लिए नित्य कर्म है तो नित्य कर्म ऐसा सत्र है ऐसा याग है जो जरा मृत्यम जरा और मृत्यु तक चलती है ये पूरे आजीवन चलने वाला सत्र है कोई कोई सत्र होता है कुछ दिन में चलेगा बारह दिन में चलेगा एक दिन से लेकर के आहीन के लेकर के है सत्र बहुत तो बहुत सारे सत्र ऐसे है लेकिन ये सत्र ऐसा जीवन भर चल, जीवन भर आपको कर्म करना पड़ेगा तो जरा मरियम सत्रम जरा मरियम जरा और मृत्यु इसके साथ ही ये समाप्त होता है उसके उसका विधान यदि अग्निहोत्र जो अग्नि अग्निहोत्र नाम के सत्र है ना वो तब तक जलता, है क्या है इसका अर्थ क्या है श्रुति स्वयं अर्थ कर रही है जरा वाहमान बुच्चे मृत्यु ना व्या तो जरा से इससे मुक्त हो जाएगा जरा हो गई बहुत दुर्बल हो गया आप शरीर हिलने लायक नहीं रहा तो फिर कर्म नहीं कर सकता है, तो पुत्र को सौंप देते हैं सारे कर वो बिस्तर पे पड़ा है आप कैसे करेंगे तो पुत्र करेगा वो तो या तो उसी से मुक्त होगा नहीं तो मृत्यु ना आवा अथवा फिर मृत्यु तक करते रहो मृत्यु के बाद तो फिर करना करना हां तम यज्ञ बात्र इर्द हंधी ऐसा भी आया वाक्य वो जो कर्मी है ना नित्य कर्म करता उसको जब दहन करने जाता है अंतिम संस्कार अंत्येष्टि करने जाता है तो उस समय यज्ञ पात्र दी यज्ञ पात्रों के साथ में उसको दहन करता है यानी यज्ञ पात्रों को छोड़ा नहीं उसमें अब जो कुछ उसके पास है उसी के साथ दहन करेंगे और उसी का जो यज्ञ पात्र आदि रहेंगे आदमन पात्र इत्यादि जो भी रहेगा सबको लेकर के उसके साथ दहन किया जाता है इसका मतलब तब तक वो छोड़ा नहीं छोड़ के गया वो तो फिर भी होता ऐसा नहीं होता है इसीलिए अब ये सब नियम देखो ये अब कैसे बोल रहा है इसको तो ऐसे छोड़ नहीं सकते नियम प्रकार के जितने भी नियम है इन नियमों के का कारण भी कर्मशेषत्व में विद्या सबसे जो बलवान प्रमाण है उसका अंतिम मेला है अब ये इसको कोई ना नहीं कह सकते तो श्रुति का वजन है स्पष्ट रूप से कह रहे हैं सौ साल तक कर्म करो फिर ये ये करो ऐसे सब होगा और मृत्यु से ही उसका निपटना होगा बाकी तब करेगा और तब तक जो भी आपको अनुष्ठान करना है उसको सब अपनी पवित्रता के लिए इसका अनुष्ठान करता रहना पड़ेगा और करते करते अंधकरण शुद्ध हो जाएगा उनका कहना ऐसा है अब कर्म करते रहो नित्य कर्म करते रहो और नित्य कर्म करते रहेंगे धीरे धीरे पूर्व आर्जित पाप पुण्य सब नष्ट हो जाएगा और उसके बाद शुद्ध हो जाएगा शुद्ध होने के बाद में इस जन्म से चले जाएगा फिर स्वर्ग में जाएगा फिर कोई आपके पास पुण्य कर्म नहीं है पाप कर्म भी नहीं है तो फिर कोई जन्म नहीं मिलेगा हो गया हो ऐसा मानते हो इसलिए कर्मियों शम समिजी विषे तत्कर्माणी कुरि नियम विधि ये नियम विधि है इस शरीर में जब तक जिए सौ साल जिए उससे अधिक जिए जितने साल तक जिए तब तक कर्म करते हुए ही जीना चाहिए एवं नरे वर्तमाने सति। इस प्रकार तुम जो नरा अभिमानी है तुम इस प्रकार अपने जीवन को चलाते हुए अशुभम कर्मना न लिप्य दे पाप कर्म लिप्त नहीं होता है यानी पाप नहीं मिल आएगा इत प्रकाराद अन्यथा प्रकारांतरम नास्ती यदो न कर्म लेपा हाँ से इस प्रकार से अन्य कोई प्रकारांतर है ही नहीं जिससे कि कर्म का लेप ना हो तो कर्म मैंने पाप कर्मादि का लेप ना हो इसके लिए और कोई प्रकार अंदर नहीं यही है इसलिए निरंतर कर्म करता रहना पड़ेगा न जादिष्ठत्य कर्मकृत ऐसा का है ना जो जो कर, आ, कर्मकृत कभी भी नहीं रहता है तो आप श्वास जोश में कुछ कर्म करते रहते तो वो कर्म तो करना ही चाहिए ऐसा गीता में भी जैसा कहा इस प्रकार से कर्म करते रहे तो कर्म को तो तो तो तो कर्म से मुक्त होने के लिए गीता में बताया है अब यहां तो कर्म करते हुए ही अपने आप हो जाएगा या कोई निष्काम कर्म की बात इत्यादि नहीं करते इनके यहां निष्काम कर्म जो होता है ना वो नित्य कर्म ही होते हैं नित्य कर्म को निष्काम मानते हैं क्योंकि उसमें कोई कामना नहीं होती है नित्य कर्म अनुष्ठान करते रहे तो नया पाप नहीं होगा नित्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करने से पाप हो जाता है प्रत्यवाय हो जाता है प्रत्यवाय हो जाएगा उसके बाद पाप होगा क्योंकि नित्य कर्म का अनुष्ठान आप नहीं किया समय पर संध्या वंदन पूजा आदि जो भी नित्य कर्म करना है नहीं किया तो उस समय कुछ और करेंगे अब उस समय और करेंगे तो उससे पाप हो जाए वो गलत काम हो जाए ऐसा वहां नियम बताया है एवं प्राप्ते प्रदिविधत् अब तक जो भी कहा था सात सूत्रों में जो कहा इसमें एक सूत्र पहले वाला तो सिद्धांतिका था, था अब छह सूत्र में पूर्व पक्ष ने अपने पक्ष रखा इतने सारे तथ्यों के साथ इतने तर्क दिया सब कुछ दिया और बहुत बलवान पूर्वक है कई तर्क ऐसा दिया सब शास्त्र से दिया है उनको खंडन नहीं कर सकता तो अभी सिद्धांत इसका अभी उत्तर देंगे एक एक का एक एक तर्क का उत्तर देंगे अब कैसा देंगे अब देखें तो एवं प्राप्ते प्रतिविधत्ते कहा अधिक उपदेशा तो बाधरायण सेवं तदर्शना तो तू शब्द के द्वारा पूर्व पक्ष का व्यावर्तन है अधिक उपदेशात कहते हैं ये आपने जो कुछ कहा यह तो शारीर का आत्मा को लेकर के जीवात्मा को लेकर के आपने ये सब विस्तार से बताया किंतु शास्त्रों में जीवात्मा से अतिरिक्त भी उपदेश दिया यानी जीवात्मा से अतिरिक्त एक परमात्मा का उपदेश दिया संसारी से अतिरिक्त असंसारी भी है ऐसा उपदेश दिया तो अधिक उपदेशा अधिक उपदेश मैंने जीवात्मा के जो लक्षण है जीवात्मा से अतिरिक्त एक परमात्मा को उपदेश दिया आपने कहा शेषत्वाद पुरुषार्थवाता यथा अन्यषु ये इत्यादि बताया था, था कि शेषत्वाद पुरुषार्थवाता यहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां जीवात्मा के लिए ही नहीं जीवात्मा से अतिरिक्त भी उपदेश प्राप्त होता है ब्रा ब्रा बादरायणस्य एवं जो बादरायण आचार्य ने प्रथम सूत्र में कहा वो ही सत्य है क्योंकि बादरायण से एवं बादरायण आचार्य ऐसा मानते क्यों मानते हैं तद दर्शन ऐसे श्रुतियों में देखा गया आप जैसे प्रमाण उपस्थित कर रहे इसी प्रकार से अनेक प्रमाण इसके लिए भी है कि ये जीवात्मा केवल जीवात्मा नहीं ये परमात्मा का स्वरूप है परमात्मा के साथ इसका संबंध है इत्यादि में बहुत सारे श्रुति वाक्य दिखाएंगे आपने जितना दिखाया उससे भी अधिक दिखाएंगे इसलिए अधिक उपदेशात बादरायण से एवं तद्दर्शना यह सूत्र है फिर बाकी जो जो तर्क उन्होंने दिया एक एक के अलग अलग उत्तर देंगे तू शब्दात पक्षो विपरिवर्त तू शब्द से जो पूर्व पक्ष है उसका परिवर्तन होता यानी अभी सिद्धांत पक्ष आ गया सूत्र तो क्रम से चलेगा तो उसमें पूर्व पक्ष कौन सा है सिद्धांत कौन सा है सूत्र देकर के निश्चय करना है अब इसमें इस प्रकार का कुछ शब्द मिलता है तू मिलता है कभी ना मिलता है नये तो होता है यदुक्तम आपने जो कहा था शेषत्वाद पुरुषार्थवाद यदि तन्न उपब्ध्य थे आपने कहा था कर्म का शेष होने से ये पुरुषार्थवाद पुरुशार्थ यानी ये आत्मसंबंधी वेदांत में जितने भी कथन हैं ये सब अर्थवाद मात्र है स्तुति कथन है कोई यथार्थ विधान नहीं है ऐसा जो कहा था वो ठीक नहीं है तन न उपपद्य दे वो हो नहीं सकता कस्मा क्यों क्योंकि अधिक उपदेश अधिक उपदेश किया केवल संसारी रूप से आत्मा का उपदेश किया हो इतना नहीं उससे अधिक परमात्मा रूप से भी आत्मा का उपदेश किया गया कहते हैं यदि संसारी एवं आत्मा शारीर कर्ता भोक्ता चरीरमात्र व्यतिरेके वेदांत उपदिष्टा यदि ऐसा होता ऐसा हुआ होता संसारी एवं आत्मा आत्मा तो केवल संसारी ही है और कोई आत्मन क्यों उन्होंने कहा था ना ये जो भी कथन आता है संसारी आत्मा के बारे में आता है क्यों वो आत्मनस्तु का सर्व प्रियं भगवती में जाया चाहिए पुत्र चाहिए वित्त चाहिए लोग चाहिए ये चाहिए वो चाहिए ये सब चाहिए चाहिए बोलता है वो कौन ये चाहिए चाहिए बोलता है सम चमे मयस्मे प्रियं चमे नु गाम अच्छमे सारे कुछ बोला कितने सारे बोला वो ये मंत्र में कितने चालीस बयालीस जो है मांग लिया उन्होंने सब कुछ चाहिए बोला अब वो कौन है संसारी बोलता है वो ये चाहिए वो चाहिए कौन बोलता है तो इसलिए ये संसारी आत्मा को वहां कह रहा है और उसके बाद वो आत्मनस्त कामा है सर्वम प्रियं भवती कहने के बाद में आगे जाकर के आत्मा वरे द्रष्टव्य स्रोतव्य मंदव्य कहा तो कौन सा आत्मा है ये जो संसारी आत्मा इसी को तो द्रष्टव्य स्रोतव्य कहा ऐसा उन्होंने पक्ष रखा था अपना यानी उनको यह संसारी आत्मा ही दिखता है और कोई आत्मा की चर्चा है ही नहीं और क्या आत्मा क्या करेंगे और आत्माएं तो कोई दिखता नहीं है कोई आप इसीलिए संसारी एवं शारीर करता भोक्ता, शरीर मात्र व्यतिरिक्त वेदांत उपतिष्ठा तो शरीर मात्र से संबंध करने वाले ये जो संसारी आत्मा को शरीर से अलग वेदांत में उपदिष्ट किया होता तो आपका कथन ठीक था लेकिन ऐसा नहीं है तदो वर्णित प्रकार फलश्रुधिर अर्थवादत साथ यदि ऐसा होता तो आपने जैसा वर्णन किया इस प्रकार से जैसा शेष शेषत्वाद पुरुषार्थवाद आपने कहा वो ठीक हो जाता क्यों वो संसारी आत्मा या संसारी आत्मा को कितना बड़ा बनाएंगे तो उसके लिए तो अजर अमराधी जो कहना ये तो स्तुति कथन है ऐसा हो जाता यदि केवल संसारी आत्मा ही वेदांत में उपदिष्ट होता तो ऐसा होता इसका मतलब संसारी आत्मा का उपदेश भी कहीं दिखता है और कहीं उससे अधिक भी उपदेश मिलता है दोनों मिलता है ये कहना चाहते तो पहले उनका पक्ष को स्वीकार करते हैं कि आपने जो कहा यह तब सही होता यदि वो संसारी आत्मा के विषय में ही होता वेदांत में सब कुछ संसारी आत्मा के विषय होता तो किंतु तो ऐसा नहीं है कैसे नहीं है कि अधिकस्तावध शारीराद आत्मनो असंसारी ईश्वर क्योंकि उससे अधिक है शारीर आत्मा से अधिक आत्मा असंसारी ईश्वर है जो संसारी नहीं है ऐसा ईश्वर है और कर्तृत्व तो आदि संसार धर्म नहीं था इसमें कर्तृत्व तो आदि संसार धर्म भी नहीं है अपहद अब आत्मत्वि तो विशेषण जिसको अवहद आत्मत्व लक्षण के द्वारा कहा गया ऐसा परमात्मा वेद्यत्वेन न उपदिश्य वेदांतेशु उस परमात्मा को ही जानने का विषय बनाया वेदांत में संसारी आत्मा को जानने का विषय नहीं बनाया संसारी आत्मा को लेकर उपदेश आरंभ कर दिया क्यों संसारी आत्मा को आप जानते हैं इसके कारण उससे प्रारंभ कर दिया लेकिन उपदेश में संसारी आत्मा को जानो ऐसा कहीं नहीं कहा जबकि असंसारी आत्मा को जानने के लिए कहा ये जो संसारी जैसा दिखता है ये संसारी नहीं है असंसारी है ये जो ये वो मानता है ये चाहिए वो चाहिए निरंतर मांगता रहता है वो तो इस शरीर को लेकर के मन को लेकर के वो मांगता रहता है वास्तव में उसको कुछ चाहिए नहीं ये जो भी कुछ समय महे प्रियम चमेन कामस्त जो बोला है ना ये तो संसारी को लेकर के बोला है उनको ये चाहिए वो चाहिए इस संसार में सुख चाहिए ऐसा सोचता है लेकिन उससे वो तृप्त नहीं होता और बाद में कहा न काम य काम ये दे मन्यमान स काम फिर जाय दे तत्र तत्र पर्याप्त काम स्तु सारे कामनाओगे जब प्राप्त करके थक जाता है फिर परीक्ष लोग ब्राह्मण निर्भेदायात नास्त्य वो सारे लोग लोग लोकलोकान्तर के सारे विषयों को परीक्षा करके देखता है और अनुभव करके थक जाता है अब क्या अनुभव करना जैसा ये या आदि की स्थिति हो जाती है थक जाता है थकने के बाद बोलता बहुत किया छोड़ना है छोड़ करके जाता है वो क्यों छोड़ता है क्योंकि उसमें तृप्ति नहीं कामान यम यदे मनम स काम तत्र भी त्र त्या कामस्त कृदात्मनस्तु सर्वे इसमें आया प्रविय मंत्र तो कामान यम यदे मनमान कामनाओं को सत्य मान करके जब तक कामना करते रहते हैं तब तक कामनाओं की प्राप्ति होती है और संसारी बनकर करके रहता कामान काम यदे मनम स काम भी जाय दे वो कामनाओं के फल के कारण वो उन उनमें संबंध करके उसमें जन्म भी लेता है निरंतर चलता रहता है किंतु तो बाद में कामनाओं को त्याग देता है तो आगे जा सकता है ये कहा इसीलिए ये आत्मा का उपदेश तो संसारी का भी हुआ है लेकिन संसारी का ही हुआ है ऐसा नहीं परमात्मा को वेद्य रूप से वेदांत में कहा गया है जीवात्मा को रूप से वेद्य नहीं कहा जीवात्मा का केवल अनुवाद किया नद विज्ञानम अब प्रश्न आ गया कि परमात्मा वेदांत का वेद है तो कर्म का फिर क्या स्थान होगा तो कहते हैं तद विज्ञानम कर्मणाम प्रवर्तकम भवती ये जो परमात्मा का विज्ञान है ना ये कर्म का प्रवर्तक नहीं होता परमात्मा का विज्ञान करेसा कर्म का प्रवर्तक होगा परमात्मा का विज्ञान तो संसार से बाहर को दिखाता है उसमें कर्म का प्रवर्तक का नहीं हो सकता इसीलिए न चविज्ञान वो जो विज्ञान है वो कर्म का प्रवर्तक नहीं होता है प्रत्युदा फिर क्या होता है बल्कि प्रत्युदा का मन उससे भिन्न उसके विरोध में कर्माणि अनुच्छिनक्ति कर्माणि उच्छिनक्ति कर्मों का उच्छेद करता वो कर्मों को त्यागता कर्म के स्वरूप को जानकर के कर्म का स्वरूप तो केवल लोग का दे तत्र तत्र का अब जन्म लेता है बार बार और उसके बाद जब पुण्य नष्ट होता है फिर अनुशयवान होकर के आकर के यहाँ जन्म लेता है जिसके विषय में तृतीय अध्याय के तो प्रथम पाद में सब चर्चा हो गई कैसा जन्म लेता है सब कर्म आदि को लेकर के इसीलिए ये निश्चय हो जाता है उसके मन में कि ये परमात्मा का विज्ञान कर्मों को उच्छी उच्छेद कर देता है वक्ष बोलते हैं इसके विषय में हम आगे कहने वाले हैं सोलवा सूत्र आएगा उपमर्दम ज इसी में आएगा इसी अधिकरण में आगे जाकर के सोलह सूत्र का उपमर्दम जो सूत्र है को कर देता है। तस्मात पुरुषार्थ अद शब्दात्मद इसीलिए प्रथम सूत्र में जो बादरायण आचार्य का मत था कि पुरुषार्थो शब्दात, ये वेदांत संबंधी शब्द से ज्ञान से पुरुषार्थ होता है स्वतंत्र पुरुषार्थ होता है इति यम जो मद भगवतो बादराय भगवान बाराय आचार्य का जो मत है तथिष्ठत वो वैसे के वैसे है आप कुछ भी कहो वो तो वैसे ही है उसको तो हिला नहीं सकते न शेषत्व प्रवृत्ति भी हेतु आभाष चाल हित शक्य थे आपने उसने उसके बाद जो जितने हेदु दिया शेषत्व आदि जो हेदु दिए उन हेतुओं से उसको चालन नहीं कर सकते मतलब उसको हिला नहीं सकते एक आपके जितने भी हेद हेद्रास है आपने केवल एक एक देखा है आगे पीछे बाकी नहीं देखा अब वो बाकी भी देखना चाहिए जिस जिसका अधिकारी के लिए जो कहा गया वो भी तो देखना चाहिए और ब्रह्मविदा अपनोदी परम ये भी तो कहा और जिसका जहां गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए कहा और दूसरा जो है जो नहीं जाना चाहते वो अन्यत्र वो संन्यास में भी जा सकता है ज्ञान में भी जा सकता है इसलिए अनेक और मार्ग है तथा ही तम अधिकं शीरा ईश्वर आत्मा न अभी सूत्र का आगे अर्थ बाधरा इतना तक का अर्थ हो गया कि भगवत बादरायण से कहा और तद का अर्थ कर रहे इस विषय को इसी प्रकार इस ईश्वर के संबंध में शारीर से जीवात्मा से अधिक जो बड़ा जो ईश्वर है परमात्मा उसके संबंध में अनेक श्रुतियां हैं वो तो, तो उसमें संसारित्व तो नहीं दिखता जैसे यह सर्वज्ञ सर्वित ये संसारी नहीं है और उसी के डर से ये वायु चलता अब ये जीवात्मा के डर से तो वायु चलेगा नहीं और उसी के डर से अग्नि तपता है उसी के डर से सूर्य उदित होता है अस्त होता है सूर्य ताप मिलता है सब कुछ उसी के डर से हो रहा है वो बहुत बड़ा संचालक है मालिक है उसी के डर से सब कुछ हो रहा है ऐसा कहा ये तो महान आत्मा के बारे में ये संसारी आत्मा नहीं है ये महत्म वज्रमुदम कहते वो वज्र लेकर के खड़ा है हाथ में और कोई कुछ करता नहीं तो उसको कराता है डराता है कराता है आ, ऐसा है राजा के समान और ये दस्य व अक्षर प्रशासन है गार्गी और हे गार्गी इसी अक्षर ब्रह्म के प्रशासन में ये संपूर्ण शासन चल रहा है ये अक्षर ब्रह्म ही सत्य है द्विलोग आदि प्रवृति जितने भी लोग हैं ये अक्षर ब्रह्म के शासन में है ऐसा कहा तद बहुश्याम प्रजा इति जो असृजद और उसी आ, ब्रह्म ने इक्षण किया चिंतन किया क्या बहुस्याम प्रजाये प्रजाएया बहुत श्याम विधिलिंग है प्रजाए या विधिलिंग की मैं अब सम्पूर्ण प्रजाओं का सृष्टि करूं प्रजाओं की सृष्टि व्यवस्था करूं ऐसा चिंतन किया तो ये भी चिंतन करने वाला है ना कोई और उसके बाद चिंतन करके उन्होंने क्या किया तब तेज असल ज्यादा तेज की सृष्टि की अब यह तेज की सृष्टि कोई जीवात्मा कर सकता है क्या कुछ नहीं कर सकता जो तेज बना हुआ है उसको जला करके पका करके खा सकता गैस जला सकता है बस और उसके लिए भी वो लाइटर वाइटर चाहिए मैची चाहिए कुछ भी चाहिए वो ऐसा कुछ जला नहीं सकता उसके हाथ में ऐसा नहीं हाथ दिखाए जल जाए ऐसा तो नहीं होता है तो तत्ज असा हो तेज की सृष्टि की इत्या इस प्रकार के अनेक अनेकृत है लेकिन बीच में उन्होंने एक बात कही थी ये जो प्रिय आदि शब्द का प्रयोग होता है ना प्रिय आदि शब्द का प्रयोग तो संसारी आत्मा के लिए होता क्योंकि आत्मा के प्रिय के लिए सब कुछ है कहा धन संपत्ति पुत्र पिता आदि सब तो वो तो उसी को बाद में आत्मा के रूप में उपदेश दिया तो ये जीवात्मा और परमात्मा अलग कैसे हो गया तो ये क्या आत्मा दिखता तो कहते हैं प्रियादि संसूचित से संसारी न एव आत्मनो वेद्य दया अनुकर्षण ये जो प्रियादि के द्वारा सूजित जो संसारी आत्मा है ना उस आत्मा को ही उपनिषद ला करके परमात्मा के रूप में खड़ा कर देता वो आत्मा उसी को पकड़ा जिसको संसारी आत्मा मानता है जो लोक आदि की एसना से काम करता है कर्म करता रहता उसी आत्मा को लेकर के फिर व्यापक रूप से सिद्ध किया उसी को वेद्यया अनुकर्षण वेद्य दया आत्मा परमात्मा बनाया कहा बोलते आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियं भवती आत्मा वरे दृष्टव्य आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवती कहने के कहा कि इसी आत्मा को दर्शन करना चाहिए या इसी आत्मा को जानना चाहिए कहा तो वो आत्मा उससे मुक्त है वेद्य आत्मा है और यह प्राणेन प्राणी दी सदा आत्मा सर्वांदर ये भी कहा जो प्राण के द्वारा प्राणन क्रिया करता है वही आपके सर्वांतर आत्मा है या ये अक्षिणी पुरुषों दे इसमें भी आत्मा को उपदेश दिया जो अक्षि में पुरुष दिखाई पड़ता है ये विरोजन इनके लिए इंद्र और विरोजन के प्रजापति विद्या में आया है, भुयो समसारी आत्मा का उपदेश देता है ऐसा दिखता है आपको, प्रथम आगे जाकर के कहा कि मैं इसी का उपदेश बार बार आपको करूंगा क्योंकि यही आत्मा वो है प्रत्येगात्मा ही परमात्मा है उससे कोई अलग नहीं है प्रत्येगात्मा में परमात्मा का सारा लक्षण विद्यमान है इसलिए प्रत्येक आत्मा को परमात्मा के रूप में उपदेश दिया जाता है। अब दूसरा कुछ और मिलता नहीं इस दुनिया में इस सृष्टि में परमात्मा के पूरे पूरे लक्षण से युक्त और कोई नहीं मिलता केवल यह प्रत्येक आत्मा अंदर आत्मा ही मिलता है जिसमें सचित आनंद आत्मा सब स्वभाव जिसमें है आत्मा का सारा लक्षण विद्यमान यह प्रत्येक आत्मा जीवात्मा ही है और कोई नहीं इसीलिए उसको वैसा लिया गया और बाद में उसका उपदेश दिया तदपि और उसके बाद आगे जाकर क्या कहा महोदो भूतस्य विश्व सिदवेद धग्वेद इसी प्रत्येक आत्मा को व्यापक दृष्टि से जानने के लिए आगे जाकर के कहा कि ये जो है ना जितने ऋग्वेद आदि है इन सब ऋग्वेद आदियों का सृजन उस परमात्मा से हो गया तो ये तो जीवात्मा ऋग्वेद आदि का सृजन कैसे करेगा ऋग्वेद आदि जो वेद है सर्वज्ञ है वो तो उसमें बैठा हुआ तो नित्य है ऐसा नित्य सर्वज्ञ वेद का सृजन जीवात्मा कैसे करता है? उसका अध्ययन भी पूरा नहीं कर सकता हो यो असनाया विवाह शोकम मोहम जरा मृत्युमती सारे श्रुदियों को देर जो परमात्मा और जीवात्मा के संबंध में मिलाने की श्रुतियां हैं दोनों तरफ चलते हैं तो असना विपा जो भूख प्यास किसको लगती है जीवात्मा को लगती है वहां कहा कि जो भूक प्यास आदि से परे है कोई परमात्मा है सका परम ज्योति रूपयाद्य देश उत्तम पुरुषा और सुषुप्ति को लेकर के कहा इस सुषुप्ति जो संप्रसाद है संप्रसाद से ऊपर उठ करके पर को तो परमात्मा जो परमात्मा रूप जो ज्ञान स्वरूप को उपसंब्या प्राप्त करके स्वेन रूपेण अपने ही स्वरूप में सारे उपाधियों का निष्कासन करने के बाद अपने ही स्वरूप में अभिनष्प्य पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है उत्तम पुरुषा वही उत्तम पुरुष परमात्मा है इतम आदि ये जो है ना जहां आपने श्रुतियों को लिया उन श्रुतियों के आगे पीछे भी देखना चाहिए केवल उतने श्रुतियों को लेकर के कहेंगे तो नहीं होता है उसके आगे देखिए ये वाक्य शेष में ये सब मिलता है सत्या में अधिक उपीक्षायाम अत्यंत अभेद अभिप्राय मित्य विरोधा ये परमात्मा को जीवात्मा से अधिक उपदेश करता हुआ अधिक उपदेश करने की इच्छा से ये सारे वाक्य प्रयोग किए हैं इससे ये निश्चय होता है कि अत्यंत अभेद अभिप्राय से जो जीवात्मा शारीरिक बना हुआ है वो उपाधियों के कारण उसकी कुछ परिस्थिति ऐसे हो गई अवस्था ऐसे हो गई तो बन गया लेकिन इससे अलग है ये परमात्मा अलग है और उसके साथ इसका ऐक्य संबंध है ऐसा विरोध इत्यादि बहुत जगह विस्तार से बता रखा है परमेश्वर में बगी शारीर ये तो हमने कितने बार बताया कि परमेश्वर का जो स्वरूप है वो ये शारीर आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप है ये जो संसारी दिखता है ना ये अपारमार्थिक स्वरूप है वास्तविक नहीं और फिर यह क्या है उपाधि कृतम शारी शारी तो शारीर जो बना हुआ है ना यह उपाधि के कारण है उसके पास मन इंद्रिया आदि हो गया तो ओ, ऐसा शारीरिक बन गया शरीर के अंदर आके फंस गया इसलिए उसको शारीरिक तत्वमसी नान्य दोस्त द्रष्ट इत्यादि श्रुति भा आदि वाक्य दो इत्यादि से से इसका होता है। अस्माभि तत्र तत्र, तत्र कहते कितने बार कहें। ये तो बहुत विस्तार से अभी तक आपके सामने कई बार तत्र तत्र, तत्र वर्णित उन उन स्थानों में हमने इसको प्रतिपादन करते आया है आप भूलना नहीं चाहिए उसका भी अनुसंधान करिए अनुस्मरण करिए क्या क्या पीछे पीछे हुआ उसको सब देखिए हमने यही बता करके आया और जीवात्मा का असली स्वरूप परमात्मा है यद्यपि वाक्य बहुत सारे जीवात्मा के अनुकूल मिलते हैं तो भी वो जीवात्मा का स्वरूप कथन के लिए नहीं उसको वेद्य रूप से कहने के लिए नहीं है ऐसा प्रथम दृष्टिया जो पूर्व का सूत्र था उसका उत्तर दे दिया परमात्मा और जीवात्मा अलग है केवल जीवात्मा ही आत्मा है ऐसी बात नहीं परमात्मा अलग है और इन दोनों का स्वरूप एक है ऐसा निश्चय करके आगे फिर जो जो तर्क उन्होंने दिया उसका सब उत्तर दें ओ पूर्ण मधर्ण मिदम पूर्णा पूर्ण मुदस्य पूर्णस्दाय पूर्ण मेवावशिष्य शांति शांति शांति गुरु महाराज की